उत्पत्ति प्रकरण 116 सो वासर्ग चौथे प्रश्न के समाधान के लिए पूर्वोक्त अर्थ के दृष्टांत रूप से उपोद्घात सहित योग भूमिका का, का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा हे प्रभो राजा लवन ने अपने चांडालत्व की कल्पना रूप इंद्रजालिक द्वारा दिखलाए गए मायाजाल में राजसूय प्रयुक्त अनिष्ट फल पाया यह जो आपने इतिहास कहा इसमें क्या प्रमाण है इसमें क्या प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो नहीं सकता क्योंकि यह मेरे मानसिक राजसूय यज्ञ का फल है इसे लवण राजा जान नहीं सकता श्री वशिष्ठ जी ने कहा जब अहिंद्र जालिक राजा लवण लवण की सभा में आया उस समय मैं वहां पर विद्यमान था यह सब कुछ मैंने प्रत्यक्ष देखा उस ऐालिक के चले जाने पर सभासदों ने और राजा लवन ने बड़े प्रयत्न से मुझसे पूछा कि यह क्या हुआ लवन और सभासदों के पूछने पर योग बल से देखकर और विचार कर मैंने वहां पर उनसे जो ऐन्द्र जालिक का अभिप्राय कहा था वह आपसे कहूंगा आप सुनिए राजसूय यज्ञ करने वाले लोग बारह वर्ष तक आपत्ति रूप दुख को प्राप्त होते है जिसमें विविध प्रकार की व्यथाएं होती है, है इसीलिए इंद्र ने राजा लवन के दुख के लिए इंद्र जादिक का वेश धारण किए हुए देवदूत को आकाश से भेजा राजसूय यज्ञ करने वाले उस राजा लवन को महाक्लेश देकर वह देवता और सिद्धों से सेवित आकाश मार्ग में चला गया इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी राजा लवन ने राजसूय यज्ञ का फल रूप वह क्लेश पाया यह प्रत्यक्ष ही है इसमें संदेह नहीं है मन विलक्षण विलक्षण क्रियाओं को करता है और भोग करता है हट से मन रूप रत्न को घिसकर राजयोग से शुद्ध कर निर्विकल्प समाधि से उसको सूर्य के ताप से बर्फ के टुकड़े की नाई विलीन कर आप तत्व साक्षात्कार से परम श्रेय को प्राप्त होंगे चित्त को ही सब प्राणियों के आडंबर को करने वाली अविद्या जानिए विविध प्रकार की विचित्र रचनाओं की प्रकृतिभूत प्रकृतिभूत इंद्रजाल तुल्य जो वासना है विविध प्रकार की विचित्र रचनाओं की प्रकृतिभूत इंद्रजाल की तुल्य जो वासना है उससे अविद्या इसको उत्पन्न करती है अविद्या चित्त जीव बद, बुद्धि शब्दों में वृक्ष और तरु शब्दों की भांति भेद नहीं है। ऐसा जानकर चित्त चित्त को ही कल्पना शून्य कीजिए। विमलता रूप सूर्य के उदित होने पर कलंक युक्त विकल्पों से उत्पन्न हुए दोष रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा यदि कोई शंका करे कि अपने चित्त का लय होने पर या अपनी अविद्या का क्षय होने पर अपने अदृष्ट उपार्जित अपनी अविद्या के कार्य की ही निवृत्ति होगी सबके अदृष्ट से उपार्जित अविद्या से कार्य की निवृत्ति नहीं होगी क्योंकि अपना चित्त उनके कार्य का कारण नहीं है नहीं है इस पर सबके अदृष्ट से उपार्जित कार्य और सबके उपभोग्य सब सब अविद्या कार्य ही है सर्वात्मक आत्मदर्शन से उनका दर्शन हो जाता है सब आत्मभूत किया जाता है सब का त्याग किया जाता है और सब का विनाश किया जाता है इसमें तनिक भी असंभावना नहीं करनी चाहिए इस आशय से कहते हैं चित्त विमलता रूप सूर्य के उदित होने पर वह वस्तु नहीं है जो न देखी जाती हो वह वस्तु नहीं है जो आत्मस्वरूप न की न की जाती हो वह वस्तु नहीं है जिसका परित्याग न किया जाता हो क्योंकि वह वस्तु नहीं है जो आत्मीय न हो वह वस्तु नहीं है जो परकीय न हो सब आत्मीय होता है सब परकीय होता है सब सदा सब होता है यह परमार्थ स्थिति है जैसे जल में रखे हुए कच्चे रंग बिरंग के मिट्टी के बर्तन बर्तन एक पिंड बन जाते हैं वैसे ही दृश्य पदार्थ समूह उनको विषय करने वाला विचित्र वृत्ति रूप बोध और उससे उपहित सब जीव एक यानी ब्रह्म ब्रह्मिक रस हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा हे महात्मन इस प्रकार मन का विनाश होने पर संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाएगा आपने कहा पर यह चित्त तो अत्यंत चपल वृत्ति है इसका विनाश कैसे हो सकता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे रघुकुलषण मन के शमन के लिए आप युक्ति सुनिए जिसको जानकर आप अपनी इंद्रियों के संचार के अगोचर ब्रह्म में मनोवृत्ति धारा को प्राप्त होंगे यहाँ पर ब्रह्म से सब भूतों की त्रिविध यानी सात्विक राजस राजस और तामस तीन प्रकार की उत्पत्ति जो पहले कही है उसका यहाँ पर स्मरण करना चाहिए आद्य मन की कल्पना से चतुर्मुखाकार देह वाला मई हूँ इस प्रकार की जो ब्रह्मा ब्रह्मा रूपिणी संकल्प कल्पना है तद्रूप होकर वह जिसका संकल्प करती है उसी को देखती है क्योंकि वह सत्य संकल्प है उसी से भुवन रूपी आडंबर की कल्पना होती है जगत में जन्म मरण सुख दुख मोह आदि संसार की कल्पना करती हुई चार हजार युग वाले अपने दिनों में तत्तुल अनुकुल, अनु, अनुकुल रचनाओं द्वारा निर्मित देवता असुर आदि के अनंत नामों से भार भारपूर्वक स्थित होकर जैसे धूप में रखा हुआ बर्फ का टुकड़ा अपने अपने कारण तेज मिलीन हो जाता है वैसे ही वह भी शेष शैयाशाही भगवान विष्णु में स्वयं विलीन हो जाती है फिर सृष्टि काल में भगवान की नाभि कमल से आविर्भूत होकर दूसरे कल्प की सृष्टि के रूप से पूर्व की कल्पना उत्पन्न होती है और फिर कल्पांत में लीन हो जाती है और फिर उदित होती है इस प्रकार जब तक अधिकार प्रापक प्रारब्ध का क्षय नहीं होता तब तक संसार के प्रवाह में बहते हुए प्रारब्ध का क्षय होने पर स्वतः स्फूरित हुए आत्मबोध से अपने आप शांत हो जाती है इस ब्रह्मांड में भी प्रत्येक परमाणु में करोड़ों ब्रह्मांडों की कल्पना है इसलिए अनंत ब्रह्मांड कोटिया और अन्य ब्रह्मांडो में भी व्यतीत हो गई होगी और है, जिनकी संख्या नहीं है पूर्वोक्त समष्टि कल्पना के परमात्मा में स्थित होने पर व्यक्ति जीव जैसे परमात्मा में स्थित स्थित होने पर व्यक्ति जीव जैसे परमात्मा से आकार जीता है परमात्मा से आकर जीता है और मुक्त होता है उसे सुनिए। प्रलय काल में उपाधि का विलय होने से अव्याकृत में लीन हुए जीवों की संस्कार मात्र से अवशिष्ट मनशक्ति पहले अव्याकृत से शब्द तन मात्रा रूप आकाश शक्ति का आविर्भाव होने पर पहले से उत्पन्न उसी आकाश शक्ति का अवलंबन करके स्वयं भी उदित होकर पवन शक्ति रूप स्पर्श की उत्पत्ति होने पर पवन में स्थित पवनता के अनुसरण करने वाली हो ईशत चलन रूप घन संकल्पता को प्राप्त होती है तदनंतर पहले प्राप्त रूप रस और गंधरूप क्रम से अपंची भूत पंच होकर मन बुद्धि अहंकार चित्तरूप व्यवहार हेतु हो पूर्वोक्त मन शक्ति वृद्धि को प्राप्त होकर हो प्रकृति होती है पंचीकृत स्थूल प्रकृति होकर पंचीकृत आकाश वायु तेज रूपता के संकल्प से ही वृष्टि आदि जड़ रूपता को प्राप्त होकर धान गेहू आदि औषधियों में प्रवेश करती हुई अन्न होती है पुरुषों द्वारा उपभुक्त होकर रूपता को प्राप्त होकर कलल बुद्ध बुद्धादि के क्रम से प्राणियों को गर्भदशा की प्राप्ति होती है तदनंतर उससे जीव उत्पन्न होता है जन्म के अनंतर कदाचित पुण्य की अधिकता से वह कर्म और ज्ञान का अधिकारी पुरुष होता है उस पुरुष को पैदा होते ही बचपन से लेकर विद्या और तत्वज्ञानी गुरु का अनुगमन करना चाहिए तब क्रमशः पुरुष को तुम्हारे तुल्य विवेक वैराग्य आदि साधन संपत्ति होती है चित्तवृत्ति की स्वच्छ दृष्टि से पुरुष को संसार रूपी अनर्थ हेय है और मोक्षोपाय उपादेय है ऐसा विचार उत्पन्न होता है अनान्य साधनों से वृद्धि को प्राप्त हुए पूर्व विवेक से युक्त निर्मल ब्राह्मण आदि उत्तम जाति वाला मैं हूँ यो अभिमान रखने वाले अधिकारी पुरुष के अटल होने पर परम पुरुषार्थ के लिए आगे कही जाने वाली सात प्रकार की योग भूमि का, जो कि चित्त को ज्ञान द्वारा प्रकाशमान करने वाली है क्रम से आविर्भूत तो होती है एक सौ समाप्त उत्पत्ति प्रकरण एक सौ बासर्ग ज्ञान भूमि के भेदों के उपोदात रूप से सात प्रकार की अज्ञान भूमिका भूमिका भूमिका सात प्रकार की अध्यान का, का प्रसंगत वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान सिद्धि देने वाली सात योग भूमिकाएं कैसी हैं हे सर्व सर्व है सर्वतत्ववे में श्रेष्ठ मुनि जी यह यह अब यह सब मुझसे संक्षेप में कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी अज्ञान भूमिका और अज्ञान भूमिका दोनों सात प्रकार की है किंतु इन दोनों के ही असंख्य अनन्य भेद होते हैं, यानी गुणों की विचित्रता, विचित्रता से ये दोनों असंख्य भेदों में विभक्त होती है स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप पुरुष प्रयत्न और भोग में राग की दृढ़ता रूप रसावेश ये दोनों अज्ञान भूमिका की स्थिरता के मुख्य कारण हैं और शास्त्रों में उक्त नियम से श्रवण मनन रूप रूपुरुष प्रयत्न तथा मुमुक्षा, मुमुक्षा दृढ़ता रूप रसावेश यानी मोक्ष ही परम सुख है इस प्रकार की विवेचना से मोक्ष रस का रसिक होना ये दो ज्ञान भूमिका की स्थिरता के हेतु है और सबका अधिष्ठान उन उन उन ब्रह्म दोनों दोनों दोनों का का आधार है है एवं उसकी ही सत्ता से से अस्तित्व है। तथा उसके प्रकाश के उत्कर्ष और अपकर्ष से उक्त दोनों में रास और वृद्धि देखी जाती है एवं उन, उन कारणों से ये सब भूमिकाएं अपने अपने विषय से बद्ध मूल होकर अपने अपने अनुरूप संसार स्थित दुख रूप तथा संसार से मुक्ति आनंद रूप उत्तम पल को उत्पन्न करती है। जैसे नीचे की भूमिका के साथ पद उत्तरोत्तर रजोगुण, तमोगुण और दुःख से पूर्ण नरक पर्यंत है तथा ऊपर की भूमिका के उत्तरोत्तर सत्वगुण, सुख और ज्ञान से पूर्ण लोक पर्यंत सात पद है तथा क्रम मुक्ति उनका फल है वैसे ही ये अज्ञान भूमिका और ज्ञान भूमिका भी है यह अर्थ है उनमें से पहले आप सात प्रकार की भूमिका को सुनिए तदनंतर आप सात प्रकार की ज्ञान भूमिका को सुनेंगे स्वरूप में स्थिति मुक्ति है एवं अहंता की प्रतीति उसकी च्युति है अहम यानी अहम यह बोध होने पर ही स्वरूप, स्वरूपावस्थिति रूप मुक्ति चुत हो जाती है इस कारण बद्धावस्था प्राप्त होती है क्योंकि अहम का उदय होने पर स्वरूप स्थिति रूप मुक्ति की विस्मृति होती है संक्षेपत यही तत्वज्ञ और अतत्वज्ञ का लक्षण है जो राग द्वेष का उदय न होने से शुद्ध सन्मात्र ज्ञान रूप से विचलित नहीं होती है उनमें की संभावना नहीं है जो स्वरूप से भ्रष्ट होने के कारण चित्त अर्थ में चिति का मग्न होना है इससे बढ़कर मोह न तो कोई हुआ और न होगा चित्त की एक पदार्थ से दूसरी पदार्थ में जाने पर यानी पूर्व विषय से हटकर अन्य विषय में आ जाने से जाने के पहले बीच में जो मनन रहित स्थिति है वह स्वरूप स्थिति कही जाती है सब प्रकार की कल्पनाओं से शून्य जड़ता और निद्रा इन दोनों दो अवस्थाओं से निर्मुक्त तथा शीला के मध्य के तुल्य जैसे पत्थर का मध्य निश्चल होता है उसके सदृश जो स्थिति है वह स्वरूप की स्थिति कही गई है अंदर अहंतांश की और बाहर भेद के विनष्ट और शांत होने पर तथा दोनों जगह निस्पंद होने पर स्वप्रकाश चित का जो विकास है वही स्वरूप है यह सिद्धांत है उस प्रत्यक्ष चैतन्य में अज्ञान का अनादि रूप से अध्यास किया गया है इस समय उस अज्ञान की इन भूमिकाओं को आप सुनिए बीज जाग्रत, जागृत महाजागृत जागृत स्वप्न स्वप्न स्वप्न जागृत और सुषुप्ति इस प्रकार सात तरह का मोह है। मोह मोह है है यह सात सात प्रकार प्रकार का का परस्पर होकर बहुत से से नामों को धारण करता है। सात प्रकार के मोहों में प्रत्येक लक्षण आप सुनिए सृष्टि के आदि में अथवा जागरण के आदि में माया शबल चैतन्य से प्राण धारण आदि क्रिया रूप रूपोपाधि से भविष्य में होने वाले चित्त जीव आदि नाम शब्दों और उनके अर्थों का भाजन रूप तथा वक्षमान भक्ष्यमानगृत का बीज भूत जो प्रथम चेतन प्रथम चेतन है वह बीज जागृत स्वरूप संवलीत स्वरूप। यह ज्ञान की नूतन अवस्था है अब आप जागृत संसार को सुनिए। नव प्रसूत बीज जागृत के बाद अयम स्थूल देहोह यह स्थूल देह मैं देह भोग्य जातम मम यह देह समूह मेरा है ऐसी जो अपने में प्रतीति है उसे ही जाग्रत कहते हैं यह अवस्था महाजागृत से विलक्षण है क्योंकि इसमें पूर्व के अनुभव का अभाव है यह देह मै हो यह भोग्य वस्तु जात मेरा है इस जागृत ब्राह्मण आदि जन्म में तुल्यता रहने पर भी जन्म जन्मांतर के अभ्यास से किसी में ब्राह्मणोचित क्रियाओं में विशेष आग्रह तथा निपुणता देखी जाती है सब में ऐसी बात नहीं देखी जाती अतः अहिक या जन्मांतरीय दृढ़ाभ्यास से दृढ़ता को प्राप्त हुआ जो पूर्वोक्त जाग्रत प्रत्यय है उसी को महाजाग्रत कहते हैं। जाग्रत पुरुष का दृढ़ाभ्यास से दृढ़ जो तन्मय आत्मक मनोराज्य है उसी को जाग्रत स्वप्न कहते हैं जैसे राजा लवन को हुआ था तो चंद्रमाओं का दर्शन सीप में चांदी की मृगतृष्णा आदि भेद से आग्रह भाव को प्राप्त कर स्वप्न होता है जिसे मैंने अल्प काल तक देखा जो सत्य भी नहीं है इस तरह की निद्रा के मध्य में अथवा निद्रा के अंत में निद्रा काल में अनुभूत पदार्थों की जो प्रती है उसे स्वप्न कहते है वह स्वप्न अज्ञा पुरुष के महाजागृत में स्थित स्थित स्थूल शरीर के कंठ से लेकर पर्यंत नाड़ी प्रदेश में होता है। चिरकाल तक दर्शन के अभाव से अविकसित महाशरीर वाला अभियान, अभिमान या चिरकाल तक स्थायित्व की कल्पना द्वारा जागृत भाव से प्ररूढ़ हुआ वह स्वप्न महाजागृत की तुलना को प्राप्त हुआ है जैसे महाराज हरिश्चंद्र का बारह वर्ष महाजागृत के तुल्य हो गया था। महा बारह वर्ष महाजागृत के तुल्य हो गया था यह देह का नाश होने पर या नाश न ना होने पर भी होता है दैव वर्ष देह के नाश होने पर भी उसी तरह आगे अनुवृत्त होता है इसलिए श्लोक में क्षते देह ऐसा कहा है पूर्व छह अवस्थाओं का परित्याग करने पर जो जीव की जड़ अवस्था है वह सुषुप्ति है यानी पूर्व छह अवस्थाएं कर्म फल की भोग भूमि का रूप होने से कर्मज है सुषुप्ति तो उद्भूत कर्मों का भोग से क्षय होने पर दूसरे कर्मों का अनुदय होने पर और मध्यकाल में शेष रहने से अज्ञान उपहित चैतन्य शेष रूपा ही है जो जीव की जड़ावस्था है वही अवस्था होने वाले दुखों का अनुभव कराने वाली वासना तथा कर्मों से पूर्ण सुषुप्ति कही जाती है ये तृण ढेले शीला आदि सब पदार्थ उस अवस्था में भी परमाणु के प्रमाण से रहते हैं हे श्री रामचंद्र जी मैंने आपसे अज्ञान की ये सात अवस्थाएं कही हैं। इन में ना, नाना विभव विभव वाली एक-एक की सैकड़ों शाखाएं हैं। चिरकाल तक बद्ध चिंता स्वप्न जागृत अवस्था में ही मिलती है उक्त अवस्था नाना पदार्थों के भेद से खूब विकास के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है इस जागृत अवस्था को प्राप्त हुई जागृत स्वप्नावस्था के भी अंदर महाजागृत दशारूप प्रतीतियां पृथक पृथक है उनमें भी अंदर जैसे जैसे नदी के भीतर गिरने वाले जल भवन में नौका भ्रमण हो भ्रमण को प्राप्त होती है यानी चक्कर काटती है वैसे ही जीव एक मोह से दूसरे दूसरे मोह को प्राप्त होता है कोई सृष्टिया दीर्घ काल तक का स्वप्न जागृत रूप से स्थित है कोई सृष्टिया स्वप्न जागृत है और अन्य जागृत स्वप्न है इस प्रकार सात प्रकार की अज्ञान भूमिका मैंने वर्णन किया यह अज्ञान भूमिका विविध विकारों से तथा अनान्य जगतों के भेदों से अवश्य त्याज्य है पूर्व में कही गई एवं आगे कही जाने वाली सुंदर विचारणाओं से प्रत्यंग मात्र एक रस का दर्शन होने पर इस अविद्या भूमिका से आप अवश्य बाहर निकल जाएंगे एक सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण एक सर्ग मोक्ष पर्यंत सात प्रकार की ज्ञान भूमिका का अपने अपने लक्षणों के साथ भली भाती वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी सात प्रकार की इस ज्ञान भूमिका को आप सुनिए अभ्यास क्रम से अनुभव में आई हुई इस ज्ञान भूमिका से फिर आप अज्ञान रूपी की चढ़ में नहीं फंसेगे योग संख्या, योग्यवादी बहुत भेदों से युक्त योग भूमिकाओं को कहते हैं उन योग भूमिकाओं का फल तुच्छ सिद्धि है वे औरों को अभिष्ट है मुझे तो ये ज्ञान भूमिकाएं ही अभीष्ट है क्योंकि ये परम पुरुषार्थ रूप कल्याण देने वाली हैं। अखंडाकार चित्त वृत्ति में आरूढ़ ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक होने के से ज्ञान जाता है मुक्त ज्ञान सात भूमिका वाला है अज्ञान की निवृत्ति होने पर उसी ब्रह्म का औपचारिक नाम ज्ञेय या मुक्ति है इस प्रकार उपचार से एक ही ब्रह्म दो प्रकार का कहलाता है ज्ञेय या मुक्ति नाम की स्वस्था अवस्था तो सात भूमिकाओं के अनंतर प्रतिष्ठित है सत्यावबोध और मोक्ष ये दोनों ही पर्याय वाचक शब्द है क्योंकि जिस जीव को सत्यावबोध हो जाता है उसे फिर इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता इसी से सिद्ध हुआ कि जो सत्यावबोध है वही मोक्ष है पहले पहली ज्ञान भूमिका शुभेच्छा कही गई है दूसरी का नाम विचारणा है तीसरी तनुमानसा कही जाती है चौथी सत्वापत्ति है उसके बाद पांचवी असं असंशक्ति असंशक्ति नाम की योग भूमिका है छठी पदार्था भाविनी है एवं सातवी तुर्यगा कहलाती है मुक्त मन के अंत में स्थित है उसमें फिर शोक नहीं होता हे श्री रामचंद्र जी इन सात भूमिकाओं के पृथक पृथक लक्षणों को आप सुनिए मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित हूँ विचारित वेदांत वाक्यों से और गुरुजनों से परम तत्व को देखूंगा इस प्रकार की साधन चतुष्टय संपत्ति पूर्वक जो इच्छा है उसे विद्वान लोग शुभेच्छा कहते हैं निष्कर्ष यह निकला कि निषिद्ध कृत्यों के त्याग निष्काम दान आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न सन्यास साधन साधन चतुष्टय संपत्ति से युक्त मुक्ति पर्यंत रहने वाली श्रवण आदि में प्रवृत्ति के फल रूप आत्म साक्षात्कार की उत्कट इच्छा ही पहली भूमिका है शास्त्राभ्यास गुरुओं के साथ संसर्ग वैराग्य और अभ्यास पूर्वक जो प्रवृत्ति है वह विचारणा नाम की ज्ञान का है विचारणा और शुभेच्छा से साधन चतुष्टय संपत्ति पूर्वक किए गए श्रवण और मनन से युक्त निधिध्यासन से मन की शब्द आदि विषयों में आसक्तता रूप जो तनुता यानी सविकल्प समाधि रूप सूक्ष्मता है वह तनुमानसा नामक भूमिका कही गई है उक्त भूमिका में मन अत्यंत सूक्ष्म शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा इन तीन भूमिकाओं के अभ्यास से बाह्य विषयों में संस्कार न रहने के कारण चित्त में अत्यंत विरक्ति विरक्ति होने से माया माया के कार्य और तीन अवस्थाओं से शोधित सबके आधार सन्मात्र रूप आत्मा में क्षीर के जल के तुल्य तुल के विनाश से साक्षात्कार पर्यंत जो स्थिति यानी निर्विकल्प समाधि रूपा स्थिति है वह सत्वापत्ति है क्योंकि उसमें मन परमात्म सत्व रूप से स्थित हो जाता है इस भूमिका में जीव ब्रह्मवित कहा जाता है शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति इन चार ज्ञान भूमिकाओं के अभ्यास से बाह्य और अभ्यांतर विषयों, विषयाकारों से और उनके संस्कारों से असम्बन्ध रूप समाधि परिपाक से चित्त में वृद्धि को प्राप्त हुआ निरतिशयानंद नित्य परोक्ष ब्रह्मात्म भाव साक्षात्कार रूप चमत्कार जिसमें उत्पन्न हुआ है ऐसी पांचवी ज्ञान भूमिका असंशक्ति नाम की कही गई है यद्यपि उत्तमाधिकारियों को द्वितीय भूमिका में भी शब्द परोक्ष अपने से साक्षात्कार होना प्रसिद्ध है भी भी में द्वैत संस्कार के अत्यंत से अत्यंत और चतुर्थिक उत्पन्न साक्षात्कार की पांचवी भूमिका में दृढ़ की उपपत्ति का सूचन करने के लिए रूढ़ चमत्कार का विशेषण है अतएव चौथी भूमिका के अंत में कही कहीं पर पांचवी भूमिका को प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्म विचार कहलाता है इस ज्ञान भूमिका में अविद्या और अविद्या के कार्यों का संसर्ग बिल्कुल नहीं रहता अतः यह असंसक्ति नाम की भूमिका कही जाती है पांच भूमिकाओं के अभ्यास से आत्माराम रूप से दृढ़ स्थिति होती है बाह्य और अभ्यंतर पदार्थों की भावना न होने से यह भूमिका भावनी कहलाती है चिरकाल तक दूसरे दूसरे के दुसरे के द्वारा किए गए प्रयत्न से इसमें अर्थों की प्रती होती है इसलिए पदार्था पदार्था भावना नाम नामक यह छठी भूमिका कही जाती है इस भूमिका में स्थित पुरुष ब्रह्मविद विद कहलाता है पूर्वोक्त छह भूमिकाओं का बहुत दिनों तक अभ्यास होने से दूसरे के प्रयत्न से भी भेद की प्रती न होने से जो एकमात्र स्वरूप में स्थिति है उसे तुरियगा तुरियगा गति या, या, या, नाम की गति, यानी ज्ञान भूमिका जानी। जागृत आदि तीन अवस्थाओं से रहित शिव अद्वैत चौथा तूर्य माना गया है इस, इस उक्त श्रुति से उस प्रकार के विद्वान के अनुभव से सिद्ध ब्रह्म को प्राप्त होता है यानी जिस अवस्था में आत्म रूप से अखंड ब्रह्म का अनुभव करता है वह तूर्य का अवस्था है उसको जो प्राप्त हो चुका वह ब्रह्म विद वरिष्ठ कहा जाता है उक्त ब्रह्म विद वरिष्ठ ब्रह्मविद ब्रह्म और ब्रह्म विदवरिया में चौथा है उसे यह अवस्था प्राप्त होती है इसीलिए यह तुर्य कहलाती है यह अवस्था यह के बाद ब्रह्म ही है अतः भूमिकाओं में उसकी गणना नहीं की जाती है श्री राम चंद्र जी जो महापुरुष सातवी भूमिका को प्राप्त हो गए है वे आत्मा राम और महात्मा परम पथ परम महत पद को प्राप्त हो चुके हैं पुरुष पुरुष पुरुष सुख पुरुश, जीवन मुक्त सुख दुख में निमग्न नहीं होते, केवल देह यात्रा के लिए छठी और सातवीं भूमिकाओं में कुछ कार्य करते भी है अथवा नहीं भी करते पूर्वोक्त महात्मा पास के पास के में स्थित पुरुष से बोधित होकर तत्त तत आश्रमों में स्थित पुरुषों के आचार क्रम से प्राप्त हुए सदाचार का ही आचरण करते हैं, जो कि फल की आसक्ति से दूषित नहीं रहता है तात्पर्य यह निकला कि उक्त पुरुषों की यथेष्टा यथेष्टाचार में आसक्ति नहीं हो सकती कहा भी है विरित ब्रह्म तत्व से यदि शुनाम तत्विदेदुष्टाचार में प्रवृत्ति तो के अपवित्र अपवित्रदार्थ के में कौन भेद होगा। अपने आत्मा में रमण करने के कारण जगत के व्यवहार जीवन मुक्तों को ऐसे ही सुख नहीं देते जैसे कि गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष को पुरुषों को अत्यंत सुंदर रूप वाली स्त्रियां सुख नहीं देती है ये सात ज्ञान भूमिकाएं विद्वानों को ही प्राप्त होती है पशु स्थावरादि अथवा मिलिंछादी चित्त वाले यानी देह में आत्मबुद्धि करने वाले मनुष्यों को नहीं प्राप्त होती जो पशु यानी हनुमान आदि मिली धर्म व्याद आदि प्रहलाद कर्कटी आदि असुर भी इस ज्ञान दशा को प्राप्त हुए हैं, वे भी सदेह अथवा विदेह मुक्त ही है इसमें संदेह नहीं है चित्त और अचित की ग्रंथि का विच्छेद ही ज्ञान है उसके प्राप्त होने पर मुक्ति हो जाती है क्योंकि मृग तृष्णा में जल बुद्धि शुक्ति में रजत बुद्धि का जो बाध है तद्रूप ही वह है जो लोग यद्यपि दूसरी तीसरी भूमिकाओं में या चौथी भूमिका में ज्ञान का उदय होने से आवरण का नाश होने पर मोह से भली भाति पार हो गए तथापि प्रबल प्रारब्ध प्रयुक्त विक्षेप के कारण परम पावन पद को प्राप्त नहीं हुए यानी मोह नाश से उपलक्षित निरतिशयानंद पूर्ण रूप विदेह कैवल्य को प्राप्त नहीं हुए आत्म में संलग्न बे लोग इन भूमिकाओं में स्थित है एक ही जन्म में कुछ लोग क्रमशः सब भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं, कोई दो या एक भूमिका को प्राप्त होते हैं, कोई यानी अंतिम भूमिका में चले जाते हैं, कोई चार भूमिकाओं में प्राप्त होते हैं, कोई दो भूमिकाओं में स्थित रहते हैं, कोई लोग ज्ञान भूमिका के किसी एक हिस्से यानी आधा तिहाई या चौथाई तक रह जाते हैं कोई साढ़े तीन भूमिकाओं तक पहुंचते हैं, कोई साढ़े चार दूसरे साढ़े छह भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं। पूर्वोक्त ज्ञान भूमिकाओं में विचर रहे विवेकी पुरुष भूमात्मा के दर्शन से बाह्य और अभ्यंतर इंद्रिया उनके विषय और उनके आधारभूत शरीर के होने वाले आध्यात्मिक आदि भेदों से भिन्न ताप के बाद रूप आत्मा के अंत में उद्योगशील है जो लोग बड़े धीर उत्तम राजा है जो इन दशाओं में सर्वोत्कर्ष रूप से स्थित है इन दशाओं में स्थिति के आगे दिग्गजों की घटाओं के, के सहित सब शत्रु योद्धाओं के पराजय तृण के तुल्य नगण्य है इन भूमिकाओं में जिनकी जीत होती है यानी उत्कृष्ट स्थान होता है वे निश्चय ही महात्मा है वे ही वंदनीय है उन्होंने इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय पाई है जिसने राजसूय यज्ञ किया जो अकेला ही सारी पृथ्वी का अधिपति है राजाओं पर शासन करता है वह सम्राट यानी साधु, सियात्धु युवाद्याद्यापका आशिष्टो द्रविष्टो बलिष्ट तेयम पृथ्वी सर्वा विस पूर्णी सियाको मनुषानंद अवस्ता युवा केवल युवा ही न ही रोगाहीनय युवा शास्त्रवेत्ता उत्तम पदेशक, और बलवान हो एवं धन से पूर्ण समस्त पृथ्वी यदि उसके अधीन हो उसका जो आनंद है वही मनुष्य के पक्ष में एक पूर्ण आनंद है इस श्रुति द्वारा कहे मानुष आनंद से पूर्ण और विराट भी यानी देवानंद की परमाधि भी जिस सप्तम भूमिका में तृण तुल्य हो जाती है उससे बढ़कर विदेह कैवल्य सुख को यही पर्वे प्राप्त होते है एक सौ अथ्था सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण एक सौ सर्ग माइक रूप का निराकरण कर एकमात्र सन्मात्र का प्रदर्शन और भूमिकाओं में स्थिर करने के लिए युक्ति के विस्तार से वर्णन जैसे सुवर्ण सब जगह सब कालों में एकमात्र सुवर्ण स्वभाव है लेश मात्र भी उसमें लेवर्ण शून्यता नहीं है फिर भी वह अपने में कल्पित अंगूठी की भ्रांति से अपनी सुवर्ण रसता को न देखकर बाहरी मन के संसर्ग से होने वाली कांस्यता की कल्पना से मैं सोना नहीं हूं यो रोता है वैसे ही आत्मा भी अहंता से रोती, रोता है श्री रामचंद्र जी ने कहा हे मुनि जी सुवर्ण में अंगूठी की भ्रांति का उदय कैसे होता है और आत्मा में अहंता कैसे होती है दृष्टांत और दारिष्टांतिक इन दोनों को आप युक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से कहने की कृपा कीजिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी सत के उत्पत्ति और विनाश स्वतः सिद्ध दृष्टा द्वारा देखे जा सकते है असत की उत्पत्ति और विनाश कदापि नहीं इसीलिए सत्य के ही उत्पत्ति और विनाश को आपको पूछने चाहिए यदि तुम्हें सुवर्ण लेना हो तो तुम मूल्य देकर सुवर्ण के लिए अंगूठी लो इस प्रकार मध्यस्थ पुरुष द्वारा कहे गए खरीदने वाले पुरुष के मूल्य देने पर बेचने वाला पुरुष बहुत मूल्य से जो सुवर्ण देता है वह सत्य ही है इसमें कोई संशय नहीं है इसी प्रकार ब्रह्म ही संपूर्ण व्यवहारों का विषय है उससे अन्य का तनिक भी व्यवहार में निरूपण नहीं किया जा सकता यह भाव है श्री रामचंद्र जी ने कहा हे hey भगवान यदि सुवर्ण ही खरीदना बेचना आदि संपूर्ण व्यवहारों का विषय है तो उसमें प्रतीत हो रहे अंगूठी आदि के आकार का सुवर्ण से अतिरिक्त क्या क्या स्वरूप होगा और वह किस प्रकार होगा जो की अंगूठी आदि शब्दों से कहा जाता है इसके निश्चय से मैं ब्रह्म के स्वरूप को जान जाऊंगा श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी असत के रूप रहित रूप का यदि निरूपण किया जाता है तो उसे आप बांझ के लड़के के आकार और गुणों का निरूपण कहिए भाव्य यह, यह है कि स्वर्ण में जो अंगुटीय तत्व अंगुटी है वह अविचार से ही है विचार करने पर तो वह कुछ भी नहीं है अंगूठी बना जो है वह केवल भ्रांति है वह वह माया है। यदि उसको विचार कर देखा जाए तो वह नहीं दिखाई देती यानी तुच्छ हो जाती है इसीलिए वह इस माया का ही रूप है मृगतृष्णा के जल में और दो चंद्रमाओं के भ्रम में और अहंता आदि में यही रूप है जो कि विचार करने पर दृष्टि नहीं होता जो पुरुष सीप में चांदी से आकार को देखता है वह चांदी के अनुमात्र कण को एक क्षण के लिए भी कहीं पर नहीं प्राप्त करता है जैसे सीप में चांदी पना और जैसे मरुभूमि में जल जलिचार से ही प्रतीत होता है वैसे ही असत वस्तु ही अविचार से सत सी प्रतीत होती है जो वस्तु नहीं है उसकी असत्ता विचार करने पर प्रकाशित होती है यदि विचार न किया जाए तो मृग तुरशना में जल बुद्धि की तरह वह स्फूरित होती है जैसे कि सीप में रजत भाव का दर्शन होता है यदि सीप का दर्शन न हो तो वह रजत रूप में प्रतीत होता है असत ही करने वाला और होता है। बेताल की भ्रांति से उत्पन्न हुआ भय रोदन आदि बालकों के मरण के लिए होता है जैसे बालू में तेल आदि नहीं है वैसे ही सुवर्ण में केवल सुवर्णता को छोड़कर अन्य अंगूठी अटक कटकत्व आदि नहीं है जहाँ पर न तो कुछ सत्य है और न मिथ्या है यानी सत्य ही अर्थ क्रियाकारी है अथवा मिथ्या ही अर्थ क्रियाकारी है यह कोई नियम नहीं है जो वस्तु अधिष्ठान सत्ता में जैसे प्रतिभासित होती है वैसे ही वह अर्थ क्रियाकारी होती है जैसे कि बालक को असत यक्ष के दर्शन आदि से विकार आदि होते है सद्वस्तु हो चाहे असद्वस्तु हो जो हृदय में सदृढ़ रूप से जम गई वह अर्थ क्रियाकारी होती है जैसे कि यह अमृत है इस प्रकार विश्वास होने पर विष से भी अमृत कार्य होते हैं, यह परम अविद्या है यही माया है और यही संसार है जो कि प्रतिष्ठा रहित असत अहंत की भावना होती है जैसे सुवर्ण में अंगुटीय अंगुटीय तत्व आदि नहीं है वैसे आत्मा में अहंतव्य अहंतत्व आदि नहीं है इस प्रकार स्वच्छ शांत बंधन आदि से रहित परमात्मा में अहंता असत ही है पर परमार्थ वस्तु नहीं है। कालातीत परमात्मा में सर्वकाल संबंध रूप न सनातन, न सनातनता है न कोई विरंजिता है न कोई ब्रह्मांडता है न कोई प्रजापतीता है न कोई अन्य लोकता है न कहीं पर स्वर्गाता है न मेरुता है न असुरता है न मन मनस्व है न देहता है न कोई महाभूतता है न कहीं कारणता है न भूत भविष्यत और वर्तमान कालों की कल्पना है न भाव वस्तु है न अभाव वस्तु है तत्ता अहंता आत्मता तत्ता सत्ता असत्ता कोई भी नहीं है न कई पर भेद की कल्पना है न राग है और न राग का कार्य रंजन ही है सब जगत का पारमार्थिक रूप शांत यानी अधिष्ठान सन्मात्र निराधार अविनाशी कल्याणमय दोष आदि से रहित इंद्रियों से अग्राह्य नाम रहित कारण रहित ब्रह्म ही है वह न तो उत्पत्ति रूप भाव विकार से युक्त है नाश नामक भाव विकार वाला है न मध्य के भाव विकारों से युक्त है और न सब है सर्वरूप भी वही है मन वचन से उसका ग्रहण नहीं होता वह शून्य से भी शून्य और सुख से भी बढ़कर सुख है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान यद्यपि मैंने ये इस समय सर्वत्र शम सर्वरूप ब्रह्म को जान लिया है तथापि फिर मुझे यह सृष्टि क्यों दिखाई दे रही है इसे आप कृपा कर बतलाइए भाव है कि ज्ञान से अज्ञान का नाश होने पर अज्ञान मूलक जगत का भी हो गया इसलिए फिर जगत की प्रतिति युक्त नहीं है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे hey, रामचंद्र जी परम तत्व सर्वोत्कृष्ट शांत स्वस्व भाव में ही स्थित है उससे च्युत नहीं है इस प्रकार पूर्णात्म भाव होने से सृष्टि और सृष्टि का नाम इदंता से इस ब्रह्म में कभी नहीं है किन्तु स्वस्व भाव से ही है महारणव के जल में जल के तुल्य परमेश्वर में यह सृष्टि स्थित है भेद इतना ही है कि जल द्रव होने से चलनशील सा है और ब्रह्म निष्क्रिय है सूर्य आदि की ज्योति के तुल्य वह स्व प्रकाश है भेद इतना ही है कि सूर्य आदि की ज्योति अपने में दीप्त होती है किंतु परमपद दीप्ति दीप्ति क्रिया को प्राप्त नहीं होता क्यूँकी दीप्ति क्रिया सूर्य आदि का स्वभाव है परम पद तो, परम पद को तो लोग निष्क्रिय कहते हैं जैसे नीचे ऊपर छोड़कर समुद्र के मध्य में जल ही जल रहता है वैसे ही चित होने से परम पद वह परम ही नाना रूप से स्फुरित होता है आपका बोध परिपक्व नहीं है इसीलिए आपकी दृष्टि में चिद्रुप परम तत्व मानव चित्यता को प्राप्त होता है और सृष्टि रूप से उसकी प्रती होती है वह सृष्टि ही ज्ञान का परिपाक होने पर अविनाशी ब्रह्म स्वरूप हो जाती है कारण कि उस समय अज्ञानियों द्वारा देखा गया यह भेद ऐसे ही बिल्कुल नहीं रहता जैसे यद्यपि आकाश का दूसरा आकाश माना जाए तो अनवस्था हो जाएगी एवं परमार्थ का दूसरा परमार्थ नहीं है इसलिए सर्ग शब्द ब्रह्म का ही नाम है ऐसा विद्वानों का निश्चय है अत्यंत शांत परम पद में चित्त से ही सर्ग की प्राप्ति होती है और चित्त के अभाव से ही सर्ग का नाश होता है जैसे कि सुवर्ण में कटक कुंडल आदि का भ्रम होता है चित्त की शांति का उदय होने पर विद्यमान सृष्टि भी असत हो जाती है और चित्त का उदय होने पर असत सृष्टि भी अपने आप सत्ता को प्राप्त हो जाती है अभिमान युक्त चित्त ही सृष्टि भ्रमण रूप भ्रांति है चित्त अभाव को ही सर्वथा शांत परम पद जानिए वह परम पद जड़ नहीं है से भेद भी प्रतिभासिक भेद से भिन्न सी ऐसे प्रतीत होती है जैसे शिल्पियों की मिट्टी की बनी हुई पुरुषाकार सेना युद्धादि पुरुषार्थ करने वाली सी प्रतीत होती है यह पूर्ण उत्पत्ति रहित नाशून्य अतएव अन्य विकार रूपी दोषों से रहित है क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही चारों ओर की व्याप्तियों से पूर्ण है इसीलिए पूर्ण होकर पूर्ण ही सदा बना रहता है अनुमात्र भी अपूर्ण तो, अपूर्णता को प्राप्त नहीं होता जो यह सृष्टि दिखाई देती है वह ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है जैसे आकाश आकाश में विश्रांत है वैसे ही शांत शिव में शांत शिव स्थित है दर्पण में प्रतिबिंब रूप से स्थित नौ योजन वाले दीर्घ नगर में जैसे दूरता और समीपता दोनों हैं, वैसे ही ईश्वर में दूरता और समीपता का क्रम है इस प्रकार सत का ही असत विश्व के आकार से भान होने से तत्व दृष्टि से सत ही उदित हुआ है और असत अतत्व दृष्टि से असत ही उदित हुआ है क्योंकि अभेद का भान होने से वह की तरह प्रतीत होता है और भेद का दर्शन होने पर वह अवस्तु होने से असन्मय हो जाता है यह सृष्टि दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के तुल्य है और मृगतृष्णा के जल के समान प्रकाशमान है तथा दो चंद्रमाओं के भ्रम से भ्रम के सदृश प्रतीत होती है इसीलिए इस सृष्टि में कौन सी सत्यता है जैसे पुरुषों द्वारा दूसरे को मोह में डालने के लिए अभिमंत्रित औषधि के चूर्ण के उड़ाने से आकाश में नगर भ्रांति हो जाती है वैसे ही ज्ञान रूप ब्रह्म में संसार सत्य और मिथ्या वासित होता है यानी अधिष्ठान सत्ता से सत्य और स्वतंत्र रूप से असत भाषा है जब तक विचार रूपी अग्नि से अविद्याणी लता समूह नहीं चली तब तक वह बहुत सी शाखाओं और लताओं के प्रतानों से व्याप्त सुख दुख रूपी विविध वनों को उत्पन्न करती है एक सौ समाप्त उत्पत्ति प्रकरण एक सौ राजा लवन का विंध्य स्थित पूर्व दृष्टि शबरों के गांव में फिर जाकर चंडाली सास के साथ संवाद श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे रामचंद्र जी स्वर्ण में कल्पित अंगूठी के तुल्य विद्या कही गई गिद्या की विचार मात्र से क्षयोन्मुख आश्चर्य भूतता कैसी है इसे आप सुनिए राजा लवन जिसका पहले वर्णन कर चुके हैं वैसे भ्रम को उस समय देखकर दूसरे दिन उस महारण्य में जाने के लिए तत्पर हुए जिस महावन में मैंने दुख देखा चित्त रूपी दर्पण में स्थित उस महावन का मैं स्मरण करता हूँ विध्य में शायद वह कहीं मुझे मिल जाए यो विचार कर राजा मंत्रियों के साथ दक्षिण दिशा को गए पुनः दिग्विजय के लिए मानो विंध्य पर्वत को प्राप्त कर राजा लवन्य जैसे सूर्य संपूर्ण आकाश मार्ग में भ्रमण करते हैं, वैसे ही पूर्व दक्षिण और पश्चिम महासमुद्रों की तटभूमियों में कौतूहुल से भ्रमण किया इसके अनंतर एक प्रदेश में आगे आई हुई चिंता के समान उस उत्कट महावन को परलोक भूमि के समान राजा ने देखा वहां पर विचर रहे राजा ने पहले अनुभूत वे सब वृत्तांत देखे पूछे और पहचाने एवं राजा के आश्चर्य की सीमा न रही कौतूहुल से भरे हुए राजालवन ने उन व्याधों को और चंडालों को पहचाना तथा आश्चर्य होकर फिर फिर इधर उधर भ्रमण किया तदनंतर महावन में पहुंचकर उस वन के धुए से भरे हुए एक छोर पर उसी गांव में पहुंचा जिसमें वह विशालकाय चंडाल हुआ था वहां पर उसने पहले से परिचित उन उन पुरुषों के पूर्व दुष्ट उन स्त्रियों के पहले अनुभूत उन छोटी छोटी झोपड़ियों को और उन उन भूमि तटों को देखा जिनका आकार प्रकार भांति भांति का था और जिनमें अनेक लोग निवास करते थे दुर्भिक्ष में दुर्दशा युक्त उन, उ, दुर्दशा युक्त हुए उन उन उन, उन उन उन उन उन हुए पुरवानुभूत वृक्षों को, को, को, को अपने अनुगामियों प्रदेशों व्याधों और बंधु शून्य अपने पुत्रों को देखा आंसू बहा रही क्लेश सहती हुई अनान्य बूढ़ी सहेलियों के बीच में दुर्भिक्ष के समय विकट वन में नष्ट भ्रष्ट हुए अपने बंधु बांधवों के असंख्य दुखों का वर्णन कर रही एक बुढ़िया अन्य वृदो की वृद्धों की अपेक्षा जिसके नेत्र से अधिक आंसुओं की धाराएं बह रही थी फटी पुरानी कथरी जिसने ओढ़ रखी थी जिसके स्तन सूख गए गए थे शरीर सुख कर तीन का हो गया था उस दुर्भिक्ष रूपी प्रचंड वज्र से लाए गए देश में बड़े करुण क्रंदन के साथ योर रो रही थी हे पुत्री, तुम्हारा सारा वदन पुत्रों से ढका होगा तीन दिन तक भोजन न मिलने के कारण तुम्हारा शरीर जर्जर जर हो गया होगा जैसे तलवार अपने कोष में प्रवेश करके स्थित हो जाती है वैसे ही अपने कोष में स्थित हुए राजा ने प्राण के समान प्रिय तुम लोगों को जिनके की शरीर दुर्भिक्ष से जर्जर जर हो गए थे कैसे और कहा छोड़ा पुत्र मेघ की नाई ऊंचे पहाड़ पर ताड़ के पेड़ पर चढ़कर और उसके फल को लेकर उतरते समय दोनों हाथों के अन्य कार्य में लगने यानी खाली न रहने के कारण फल को लेने में असमर्थ होने से जिसने दांतों के बीच में लाल पके हुए फल को रखा था वह उस समय प्राप्त हुए वेश से श्री हनुमान जी का अनुकरण करने वाले तथा गुंजा के फलों की माला को धारण करने वाले तुम्हारे अभाग्यवश फिसरने पर निकटवर्ती दूसरे लाल की शाखा दूसरे ताल की शाखा का अवलंबन रूप साहस का मुझे स्मरण होता है कदम और जम्बीर के पेड़ों तथा लौंग और गुंजा के लताओं के निकुंजों के भीतर छिर कर चल रहे बाघ को भी भय में डालने वाले अपने पुत्र के यानी यमाई के बाघ को मारने के लिए छलांग मारकर चलने को फिर मैं कब खुद कब देखूंगी आदि के समय अपनी परम प्रिया के मुख से बड़ी प्रीति के साथ जिसे मांस का टुकड़ा प्राप्त हुआ था ऐसे मेरे दुलारे बेटे रूप जमाता तुम्हारे उस मांस के टुकड़े को चबाते समय तमाल के सदृश काली दाढ़ी से नीले नी नी चिबुक के यानी ठोड़ी के एक भाग में जो शोभा से सने हुए विलास हुए वे इस सारे जगत में विलास करने वाले कामदेव के सारे मुंह में नहीं हो सकते जैसे वन में तमाल की लता को फूलों के गुच्छों के साथ बलवान पवन उड़ा ले जाता है वैसे ही वैसे ही हो न हो मेरी पुत्री को जो कि वर्ण, वर्ण में यमुना के तुल्य है उस शूरवीर पति के साथ यम भगा ले गया है गुंजा के फलों की माला रूपी हार धारण करने वाली उन्नत और विशाल स्तन मंडल से युक्त अंग वाली वायु से उड़ रहे काजल के तुल्य चंचल वर्णवादी लता बेर और जामुन के दा, दानों के तुल्य दात वाली हे पुत्री तुम्हारा मुझे बड़ा दुख है हे चंद्रमा के समान सुंदर राजकुमार तुम्हारे लिए मुझे बड़ा शोक है तुमने एक से एक बढ़कर सुंदर की विलासिनी को मेरी लड़की से प्रेम किया कि चिरस्तायिनी नहीं, नहीं हुई संसार रूपी नदी के सुंदर तरंग रूप कर्म परिपाको ने जिनके लिए उपहास उचित है क्या गर्ित फल पैदा नहीं किया जो की कि महाराज का चांडाल की तुच्छ कन्या से संयोग करा दिया जैसे दुर्भाग्य के दिन आने पर बहुत मनोरथों से युक्त आशा धन के साथ नष्ट हो जाती है, वैसे ही भयभीत के सदृश विशाल नेत्री वह मेरी लड़की तथा मदोन्मत्त शेर के समान बलशाली वह मेरा जमाई दोनों एक साथ विनष्ट हो गए हे सखियों बड़े क्लेश की बात है कि मेरे पति देव मर चुके हैं अभी जल्दी मेरी लड़की मर गई है इस दुर्देश में मैं पड़ी रह, पड़ी रह हुई बड़ी दरिद्र हूँ चंडाल जाति में पैदा हुई हूँ बड़े संकट में फसी मुझे आप साक्षात भय जानिए मैं महती विपत्ति में हूँ अनाथ में अनाथ में नीच के अपमान करने से उत्पन्न हुए क्रोध की क्षुदा से पीड़ित हुई पुत्र कलत्र और पोषणीय लोगों के आहार के विषय में अवश्य भावी शोक की और भी इस प्रकार के अनान्य दुखों की एकमात्र घर रूप नारी बनाई गई हो भाग्य से सताए गए बंधु बांधवहीन, मूर्ख और बड़ी भारी मानसिक व्याधि भूमि में उत्पन्न हुए इस प्रकार के प्राणी का जो जीवन है जो मरण है और जो महा है उसकी अपेक्षा स्वतः जीव रहित पाषाण आदि उत्तम है जैसे वर्षा ऋतु में जनों से रहित तथा पृथ्वी के एक देश में स्थित पर्वत के सैकड़ो शाखाओं और रस से व्याप्त तृण उल्लास को प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वजनों से रहित अत्यंत गर्तित देश में रहने वाले पुरुष के सैकड़ों शाखा प्रशाखाओ से पूर्ण अनंत दुख विलास को प्राप्त होते है इस प्रकार विलाप कर रही तथा चांडालता को प्राप्त हुए अपने पोषणीय लोगों में सबसे बड़ी बुढ़ी उस स्त्री को दासियों द्वारा समझा बुझाकर राजा ने उससे पूछा यहाँ पर क्या घटना घटी है तुम कौन हो तुम्हारी लड़की कौन है और तुम और कौन तुम्हारा लड़का है तदुपरांत आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाली उसने कहा पुष्प सघोष नाम का यह गाँव है यहाँ पर पुष्पक नाम का मेरा पति हुआ उसकी चंद्रमा के तुल्य एक लड़की हुई जैसे बे, बेचारी करकी यानी गदही या ऊंट वन में फुटे हुए शहद के घड़ों को प्राप्त हो वैसे ही उसने भाग्यवश यहाँ पर आए हुए इंद्र के तुल्य राजा को दुर्भाग्य से पति बनाया पति पाया उसके साथ चिरकाल तक सुख का उपभोग कर उसने लड़कियां और लड़के पैदा किए इस वन की गुफा में वह पेड़ के सहारे स्थित हुई लोकी की लता के सदृश वृद्धि को प्राप्त हुई समाप्त उत्पत्ति प्रकरण इक्कीसवां सर्ग चंडाली द्वारा उक्त वृत्तांत को सुनकर विस्मित हुए राजा लवन के घर आ जाने पर वशिष्ठ जी के कथन से उस वृत्तांत का श्री रामचंद्र जी को विनिश्चय चंडाली ने कहा हे राजन कुछ काल बीतने पर इस ग्राम में वृष्टि के न होने से अत्यंत भयंकर तथा मनुष्यों को नष्ट करने वाला दुर्भिक्ष का उपस्थित हुआ। इस महान दुख से ग्राम के सभी लोग निकलकर दूर चले गए तथा शेष सब लोग का मर गए हे प्रभो हे सुंदर उस दुर्भिक्ष तथा बंधुओं के मरण से इस इस वन में हम अभागिनिया शून्य होकर नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई शोक कर रही है उस वृद्धा के मुख से यह सुनकर राजा अत्यंत विस्मित हुआ और मंत्रियों के मुख को देखकर चित्र लिखित के समान स्तब्ध हो गए उस अपूर्व आश्चर्य का राजा ने पुनः विचार किया तदनंतर बार बार पूछा और इससे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ लोक में ऊंच नीच आदि विविध भावों को देख चुके राजा लवण दया से पूर्ण हो गए उन्होंने सुमु समुचित दान सम्मान से उन भीलों के दुख का निवारण किया वहां तक निवास कर तथा दैव गति का विचार कर घर लौटे और पुरवासियों से वंदित होते हुए उन्होंने घर में प्रवेश किया प्रात काल उस राजा ने विस्मित होकर सभा भवन में मुझसे पूछा हे मुने यह स्वप्न मैंने प्रत्यक्ष कैसे देखा मैंने राजा के प्रश्न का यथार्थ रूप से समाधान किया और उनके हृदय से संशय को इस तरह मिटा दिया जिस तरह वायु मेघ को आकाश से दूर करता है हे श्री रामचंद्र जी इस प्रकार का इस प्रकार यह विद्या बड़ी भ्रम देने वाली है यह अतिशीघ्र पूर्ण रीति से सत को असत तथा असत को निरा सतना बना देती है श्री रामचंद्र जी ने कहा हे ब्रह्म कृपा कर यह बतलाइए की यह स्वप्न कैसे सत्य अर्थात जागृत काल के अनुभव का विषय हो गया बड़े भ्रम के समान यह बात मेरे मन में बैठती नहीं है नहीं श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी इन सभी बातों का विद्या में संभव है देखिए न स्वप्न तथा संभ्रम आदि में घट में पटता दिख पड़ती है जैसे दर्पण के भीतर स्थित पर्वत दूर होता हुआ भी निकट प्रतीत होता है वैसे ही अत्यंत दूर की वस्तु भी निकट की तरह प्रतीत होती है सुख की निंद से बीती हुई रात्रि के तुल्य दीर्घ काल भी शीघ्रता को प्राप्त हो जाता है जैसे स्वप्न में अपना मरण प्रतीत होता है वैसे ही अत्यंत संभव भी संभव हो जाता है स्वप्न में आकाश के तुल्य अत्यंत सद भी सतसा प्रतीत होता है चक्राकार घूमने पर पृथ्वी के भ्रमण के तुल्य अत्यंत स्थिर वस्तु भी चलने लगती है और मद से विक्षुब्ध चित्त वाले से देखी गई वस्तु के समान अचल वस्तु भी चंचलता को प्राप्त होती है वासनायुक्त चित्त पूर्ण रूप से जिस वस्तु की जैसी भावना करता है उस वस्तु का वैसा ही शीघ्र अनुभव करता है वह वस्तु न सत है अथवा न असत है अहंत्य आदि रूप समय उदय को प्राप्त हुआ उसी समय आदि मध्य तथा अंत से ही न ब्रह्म उदय, हो, उदय को प्राप्त हो गए सब पदार्थों का भी परिणाम मन के प्रतिभास से ही होता है इसलिए क्षण कल्पता को प्राप्त होता है तथा कल्प क्षणता को प्राप्त होता है जिसकी मति विपरीत हो गई है वह प्राणी अपने को भेंडा समझता है और वासना से भेंडा भी अपने को सीहता को धारण करता है विषम भ्रम को देने वाले अविद्या मोह अहंत आदि आदि समान है क्योंकि ये सब चित्त के विपरस रूप फल की संपत्ति के हेतु है कोई कौवा एक ताड़ के वृक्ष में जा रहा था ताड़ के वृक्ष से कौवे का संयोग होते ही दैव उसका फल नीचे गिरा इसे, इसे ही काकतालीय न्याय अर्थात आकस्मिक घटना कहते हैं चित्त के संस्कार वश काकतालीय न्याय से बिना किसी कारण के महान आरंभ वाले व्यवहारों का परस्पर एक दूसरे से संवाद होता है उस भीलो की टोली में पहले किसी का जो चंडाली विवाह आदि संपन्न हुआ था वही राजा लवन के मन में प्रतिभासित हुआ वह सत हो या संवाद का भ्रम हुआ यह अर्थ है जैसे विस्तार पूर्वक की हुई क्रिया को चित्त भुला जाता है वैसे ही की हुई क्रिया का भी मैंने इसे नहीं किया यो स्मरण करता है यद्यपि भ्रांति में राजा लवन को अनुभव ही हुआ था स्मृति में नहीं हुआ स्मृति में नहीं हुई थी तथापि अनुभव स्मृति आदि में जो अवान्तर भेद है वह भी कल्पना मात्र है इसीलिए वह विचार सह नहीं है यह सूचित करने के लिए ऐसा कहा है इसी प्रकार स्वप्न में देशांतर गमन में प्राकृत पुरुष भी भोजन करने पर मैंने भोजन नहीं किया ऐसा समझता है विंध्य पर्वत के चंडालों के ग्राम में ऐसा व्यवहार होता है यह बात राजा लवन की प्रतिभा में आ गई थी जैसे स्वप्न में पूर्व की कथा प्रतिभा में आ जाती है अथवा राजा लवन ने जो स्वप्न भ्रम देखा था वही भ्रम पर्वत के चांडालों के चित्त में संविद को प्राप्त हुआ था राजा लवन की प्रतिभा विंध्य पर्वत के चंडालों के हृदय में आरूढ़ हुई थी अथवा विंध्य पर्वत के चंडालों की प्रतिभा राजा लवन के चित्त में आरूढ़ हुई थी जैसे बहुत कवियों के मनो की उत्प्रेक्षा से रचित काव्य शब्द तथा अर्थ से सम्मान होता है वैसे ही लवन और चंडालों के भ्रांति रूप स्वप्न में भी देश काल और क्रिया भी समान है उस व्यवहार दशा की सत्ता भी प्रतिभाष से ही है सब पदार्थों की सत्ता अधिष्ठान भूत चेतन सत्ता से अतिरिक्त नहीं है अधिष्ठान चेतन ही चेतन की सत्ता ही भूत वर्तमान तथा तो भविष्य के प्रपंचों में व्याप्त हुई इस तरह अधिष्ठान सत्ता से भिन्न भाषित होती है जिस तरह जल में तरंग तथा बीज में वृक्ष उससे भिन्न भाषते हैं। अधिष्ठान सत्ता से भिन्न जो पदार्थों की सत्ता है उसकी सत्यता और असत्यता न सत है और न असत है यह निश्चित है क्योंकि श्रुति ने नतत्सदासीत, नो सदासीत कहा है सत्व सत्व के संवेदन से वह सत है तथा सत्व के असंवेदन से वह असत है उसकी सत्ता और असत्ता भ्रांति और संवेदन के अधीन है यह अर्थ है वस्तुतः अविद्या कोई वस्तु नहीं है जैसे कि बालू में तेल आदि वस्तु नहीं है क्योंकि सुवर्ण का कटक सुवर्ण से अतिरिक्त कोई वस्तु है, अर्थात कुछ नहीं अत्यंत असत अविद्या का संबंध से नहीं हो सकता क्योंकि परस्पर सदृशो का सदृशों का ही संबंध होता है यह अपने अनुभव से स्पष्ट है पार्थिवत्व तथा द्रवत्व से अत्यंत विषम और काट आदि का जो परस्पर संबंध है वह अत्यंत असदृशो के परस्पर संबंध में उदाहरण नहीं हो सकता क्योंकि वे एक अविद्या के ही स्वर्ण रूप है अतः सदृश है यह अर्थ है चूंकि सब पदार्थमय है इसीलिए पाषाण आदि पदार्थ चित्त के समान है चित्त के साथ संबंध अवश वे चित्त से प्रकाशित होते हैं। यदि जगत के सभी पदार्थ चिन्मात्रमय सन्मात्रमय है तो वे स्व के बल से ही परस्पर प्रकाशित होते है की किसी अन्य चेतन के चेतन से जैसे दीपक को अपना प्रकाश करने के लिए अन्य दीपक की अपेक्षा नहीं होती है वैसे ही उनको भी अपने प्रकाश के लिए दूसरे चेतन की अपेक्षा नहीं है अत्यंत विषम पदार्थों का निरंतर संबंध नहीं हो सकता है तथा परस्पर संबंध के बिना परस्पर अनुभव भी नहीं हो सकता है चिद्रूप के सदृश परमात्मा वस्तु में चिन्मय रूप से सदृश जगत रूप वस्तु अणुमात्र भेदक अचित वस्तु के अभाव से अखंड स्वभा स्व प्रकाश मात्र एकता को प्राप्त कर उसकी ही सामर्थ्य से अर्थात एकत्व से ही अपनी एक रूपता प्रकट करती है अन्यता नहीं दृश्य दृश्य त्रिपुटी के रूप से चेतन ही उदित हुआ है ऐसा जो मूढ़ों का अनुभव है वह चित्त और जड़ के अभेद संबंध से नहीं बन सकता है क्योंकि चित्त और जड़ की एकता विलक्षणतावश कहीं हो ही नहीं सकती एक त्रिपुटी रूप चित्र में चित और जड़ दोनों भेद संबंध से भी कभी नहीं मिल सकते चिन्मयत्व रूप सादृश्य से यद्यपि चित की उपलब्धि होती है। तथापि चित की उपलब्धि होने पर भी चिद्रूप वेदनांश की उपलब्धि हुई हुई न कि वेद की क्योंकि भेदक अचित वस्तु अचित वस्तु के अभाव से वेद्यूप की सिद्धि असंभव है अतएव वेद्य और वेदन दोनों अंशों की उपपत्ति नहीं होती है यह अर्थ है काठ पत्थर आदि जो भिन्न भिन्न पदार्थ है वे चिद्रूप नहीं है क्योंकि काठ आदि जड़ पदार्थ ग्रह आदि पदार्थों के रूप से परिणत होते हुए अनुभूत होते हैं। चेतन कभी परिणामी नहीं होता है यह अर्थ है जलमय होने से सजातीय जिम्हा और रस से स्पष्ट उदित हुआ रसास्वाद भी जो कि परिणामी है जिम्हा से ही अनुभूत होता है किंचित अभिन्न का जो ऐक्य है उसे ही आप संबंध जानिए वह अत्यंत असमान जड़ और चेतन का नहीं हो सकता इसीलिए पत्थर आदि पदार्थ जड़ नहीं है किंतु चेतन ही पत्थर दीवार आदि रूप वाला है इसलिए परमार्थ दृष्टि से एक ही भाव को प्राप्त हुआ चैतन्य ही सत्य है दृष्टा, दृश्य आदि भाव भ्रम है क्योंकि काठ पत्थर आदि सब पदार्थ चिन्मय ही है में कल्पित काठ, पत्थर आदि रूप से ही गृहा पदार्थों के साथ उनका संबंध देखा जाता है न कि की वास्तविकों से अनंत ब्रह्म ही सब से युक्त होकर सबसे तुल्य भासित होता है इसीलिए यह विश्व परमार्थमय ही है इस तरह उत्तर श्लोक से इसका अन्वय जानना चाहिए हे तत्ववित्ताओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी इस विश्व को आप सन्मात्र ही समझिए यह विश्व मिथ्यात्व ग्रहण रूप चित्त के समा चमत्कार द्वारा सैकड़ो लाखों भ्रमों से पूर्ण है वह चित्त का चमत्कार परमार्थ था किसी से पूर्ण नहीं है जैसे मनुष्यों के संकल्प से नगर में निवास करने वाले जन देश और काल के अवरोध के लिए परस्पर चेष्टा नहीं करते वैसे ही सृष्टि को भी अवस्थित जानिए भेद का बोध होने पर ही सृष्टि तथा अहंत आदि आदीब, अहंत आदि भ्रम का उदय होता है जैसे सुवर्ण ज्ञान का परित्याग करने पर कटक आदि का भ्रम होता है सुवर्ण में कटक आदि का भ्रम मिथ्या ही है क्योंकि वे सुवर्ण के ही देश से देश तथा सुवर्ण की सत्ता से ही सत्ता प्राप्त करते हैं। जैसे कटक आदि बड़े भेद वाला सुवर्ण भेद दृष्टि और भेद दर्शन का त्याग करने पर एकमात्र निर्मल सुवर्ण ही है यानी उसकी पृथक सत्ता नहीं है वैसे ही द्रष्टा और दर्शन का परित्याग होने पर अविद्या नहीं है बोध की एकता से ही यह सृष्टि सद्रुप विश्व को असत बनाती है अथवा असद विश्व को सत के साथ एक रसता को प्राप्त कराती है जैसे मिट्टी की बनी हुई सेना मिट्टी बुद्धि से विचित्र होने पर भी विचार दृष्टि से मिट्टी मात्र की तरह मृणमयी ही है जिस प्रकार तरंग आदि सब वस्तु एक मात्र जल ही है काट की बनी हुई एक मात्र काट ही हैं, और घट आदि सब वस्तु मिट्टी मात्र है उसी प्रकार तीनों जगत का भ्रम मात्र ब्रह्म ही है द्रष्टा का दृश्य और दर्शन के साथ संबंध होने पर फूलों में सूत्र की तरह सबके मध्य में अनुगत दृष्टा दर्शन और दृश्य से वर्जित जो द्रष्टा का स्त्रीपुटे में व्याप्त परब्रह्म है इस वाक्य से अखंड वाक्यार्थ दिखलाया गया है ऐसा समझना चाहिए चित्त के एक विषय से दूसरे विषय में जाने पर मध्य में जाड्य स्वरण से शून्य चेतन का जो शुद्ध स्वरूप है उसमें उस आप तन्मय होइए। जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं से रहित चित्त से शून्य जो आपका सनातन शुद्ध चेतन रूप है उसमें आप तन्मय होइए एक जड़ता का परित्याग कर जो कूटस्थ चिदघन मात्र है आप समाधिस्त होकर अथवा व्यवहार करते हुए सर्वदा उसमें तन्मय होइए। इस संसार में किसी का न तो कुछ उदित होता है और न लीन होता है अर्थात व्यावहारिक वस्तु की सत्ता ही नहीं है इसलिए समाधिस्थ होकर या व्यवहार करते हुए स्वस्थ होकर सुखपूर्वक स्थित होइए व्यवहार दशा में भी परमार्थ दृष्टि का ही अनुवर्तन कीजिए यह भाव है आत्मा किसी देह में न तो किसी की इच्छा करता है और न किसी से द्वेष करता है इसलिए आप स्वस्थ होकर आशंका ही हो स्थित होइए देह की वृत्तियों में मत जैसे आप अप्राप्त ग्राम के ग्राम्य व्यवहार में आसक्ति रहित हैं, वैसे ही सत्यात्मा में स्थित होकर चित्त की वृत्तियों में मिथ्यात्व दृष्टि से आसक्ति रहित होइए। जैसे दूर देश में स्थित मनुष्य रहता हुआ भी असत के तुल्य है और जैसे कांट और पत्थर समीप में होने पर भी चेतनहीन होने से ही आसक्ति अभिमान आदि के अयोग्य है वैसे ही आप चित्त के को जानिए क्योंकि आत्म रूप से विचार करने पर अचित्तता ही विद्वानों के अनुभव से सिद्ध है जैसे शीला में जल नहीं है जैसे मल में, जैसे जल में अग्नि नहीं है वैसे ही अपनी आत्मा में चित्त नहीं है फिर वह परमात्मा में कैसे रह सकता है विचार करके देखने पर जो कुछ नहीं है उसके द्वारा जो कुछ करते है वह वह भी क्रूत नहीं है ऐसा मानकर चित्त से परे होइए अत्यंत अनात्मभूत चित्त वृत्ति का जो अनुवर्तन करते हैं वे प्रत्यंत देशवासी मैं छो का अनुवर्तन क्यों नहीं करते श्रुति भी है कि प्रत्यंतवासी जनों में पाप निहित है इसलिए उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए उनके स्थान में नहीं जाना चाहिए अन्यथा पाप रूप मृत्यु को हम लोग प्राप्त होंगे इस श्रुति के अनुसार का अनुसरण करना निषिद्ध है यह भाव है हे श्री रामचंद्र जी आप इस चित्त रूपी चांडाल का निरंतर दूर से ही निरादर करके मिट्टी की बनी हुई जड़ मूर्ति के तुल्य स्वस्थ होकर आशंका स्थित होइए यथार्थ में चित्त है ही नहीं यही मुख्य पक्ष है अथवा उत्पन्न हुआ भी हो तो वह मर जा, मर गया है आज मृतक होकर ही पदार्थों को देखता है यानी मिथ्या देखता है ऐसा निश्चय करके आप पत्थर के बन, बने हुए पुरुष की तरह निश्चल हो आत्म विचार करने से अथवा चित्त का विचार करने पर यह चित्त नहीं है आप वस्तुतः चित्त ही नहीं इसलिए आप ऐसे अनर्थभूत व्यर्थ चित्त के साथ क्यों दुखी होते हो अत्यंत असत्य चित्त रूपी जिन लोगों को अपने वश में कर लिया है, उन वालों के लिए चंद्रमा से वज्र उत्पन्न हुआ है इसीलिए चित्त का दूर से ही परित्याग करके आप जो है वही होकर स्थिर होइए और मनन रूपी उत्तम युक्ति तथा ध्यान से युक्त होइए जो मूर्खज्ञ असत्य चित्त का अनुवर्तन करते हैं आकाश ताड़न में समय बिताने वाले उन मूर्खों को धिक्कार है तत्वज्ञान में कुशल होकर पहले व्यपगत, व्यपगतमन यानी चित्तहीन होइए, तदनंतर तत्वज्ञान से निर्मलात्मा होकर संसार से परे होइए संसार से परे हो जाइए। मैंने तत्व ज्ञान के लिए बहुत काल तक मन का विचार किया तथापि निर्मल आत्मा में मानस रूपी मल कुछ नहीं पाया इसीलिए मानस मल कोई वस्तु नहीं है मेरे वाक्य से भी आप स्व चित्त यह अर्थ है एक सौ इक्कीसवा इक्कीसवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण एक सौ बाईसवा सर्ग पहले पुरुष का ज्ञान भूमि के उदय क्रम का वर्णन तदनंतर शोक मोह आदि के निराकरण द्वारा श्री रामचंद्र जी का बोधन पहले उत्पन्न हुए कुछ विकसित बुद्धि वाले यानी इस जन्म में या जन्मांतर में किए गए कर्मों से शुद्ध चित्त हुए पुरुष को इस प्रकार सत्संग में तत्पर होना चाहिए अनवरत प्रवाह में पड़ा हुआ यह अविद्या रूपी नदियों का समूह शास्त्र और सज्जन के संसर्ग के बिना नहीं तरा जा सकता है उससे पूर्वक पुरुष को यह है यह और यह उपादेय है यह विचार उत्पन्न होता है तब वह पूर्वोक्त शुभेच्छा नाम की ज्ञान भूमिका में अपतीर्ण होता है तदुपरांत विवेक वा नाम की ज्ञान भूमिका में आता है सम्यक ज्ञान से सम्यक, अस वासना का त्याग कर रहे पुरुष का मन संसार की वासनाओं से वासनाओं से तनुता को प्राप्त होता है उसके द्वारा तनुमानसा नाम की तीसरी ज्ञान भूमिका में अवतीर्ण होता है जभी योगी के सम्यक ज्ञान का उदय होता है तभी शुद्ध सत्य आत्मा में स्थिति रूप चौथी ज्ञान भूमि का सत्वापत्ति प्राप्त होती है उसके कारण जब वासना सुक्ष्मता को प्राप्त हो जाती है तभी योगी सूक्ष्मी कहा जाता है कर्मफल से बंधन में नहीं पड़ता है तदनंतर वासनाओं के तनु होने के कारण पुरुष सदा ही अंतर रूप रहने से ब्रह्माहभाव की वासना के बढ़ने के कारण बाह्य पदार्थों के क्रम से विस्मरण रूप भावना की तनुता का अभ्यास करता है जब तक समाधि समाधि वस्त हो, चाहे से हुआ हो, चाहे चाहे से हुआ वस्तुओं में स्थित हो अपनी आत्मा में ही क्षीण मन होने के कारण अभ्यास वशपाही वस्तुओं को करता हुआ भी नहीं देखता है अतएव रुचि से उनका सेवन नहीं करता है न कभी उसका स्मरण करता है वासना वाला होने के कारण केवल बालक या उन्मत्त अथवा आधा सुप्त और आधा प्रबुद्ध के समान स्नान भोजन आदि कर्तव्यों को दूसरे की इच्छा से करता है तब तक उसका अभ्यास करे अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म में जिसने अपनी चित्त को एक रस कर दिया है ऐसा योगी उसके द्वारा पदार्थ भावनी नाम की योग भूमिका में आरूढ़ होता है पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्म में जिसका चित्त लीन हो गया है ऐसा योगी कुछ वर्षों तक अभ्यास करने करके दूसरों की इच्छा से कार्यानुसार कभी स्नान भोजन आदि बाह्य क्रियाओं को करता हुआ भी उसकी भावना को सर्वथा छोड़ देता है स्वयं ही आत्मा हो जाता है छठी का तक चित्त की ब्रह्मकारता के स्थिर होने पर कुछ न कुछ प्रयत्न की अनुवृत्ति रहती है सातवी भूमिका में तो प्रयत्न की सर्वता निवृत्ति होने से स्वाभाविक प्रतिष्ठा यानी ब्रह्म निष्ठा हो जाती है, यह है। वही पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है जीवन मुक्त पुरुष प्राप्त हुई वस्तु का अभिनंदन नहीं करता यानी किसी वस्तु के प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होता और कोई और खोई हुई वस्तु के लिए शोक नहीं करता जो कुछ प्राप्त हो गया केवल उसी का भय आशंका से रहित होकर अनुवर्तन करता है हे जी आपने सबका अंतर्यामी ज्ञातव्य तत्व जान लिया है क्योंकि आपकी वासना संपूर्ण कार्यों से तनुता को प्राप्त हो गई है चाहे आप सदा ही समाधिस्त रहे चाहे लोक व्यवहार करते रहे आप शोक अथवा हर्ष को प्राप्त न हो क्योंकि आप शोक मोह आदि दोषों से रहित आत्मा ही है श्री रामचंद्र जी स्वयं प्रकाश निर्मल सर्वव्यापक व्यापक अविनाशी आत्म रूप आप में सुख और दुख का अवसर कहा तथा जन्म मरण का अवसर कहा आपके कोई बंधु नहीं है फिर क्यों आप बंधु से उत्पन्न दुख के लिए शोक करते है यह आत्मा अद्वितीय है इसमें बंधु बांधवों का अवसर ही आप आप बंधुओं बंधुओं की की देह देह को को। की देह को को को शोक शोक के के योग्य योग्य कहते कहते हैं हैं अथवा आत्मा या है अथवा आत्मा को पहला पक्ष नहीं बन सकता क्योंकि देह के भस्मीभूत होने पर केवल परमाणु का समूह दिखाई देता है वह तो अचेतन होने के कारण शोक के योग्य नहीं है दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि आत्मा नष्ट होता है और उदित होता है यह मान लिया जाए तो उसकी सर्व व्यापकता न रहेगी तथा अन्य अन्य देश और अन्य काल में उसके भिन्न होने की आपत्ति प्राप्त होगी अतः आत्मा न तो उमरता है और न उदित होता है आप अविनाशी हैं, फिर भी मैं विनष्ट होगा इस प्रकार शोक क्यों करते है आत्मा मृत्यु का निवास भूत नहीं है और निर्मल है अतएव उसमें विनाश का प्रश्न ही कैसा उठ सकता है जैसे घट के फुटकर टुकड़े होने पर घटाकाश का विनाश हो नहीं होता वैसे ही इस शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का विनाश नहीं होता जैसे सूर्य की किरणों पर प्रतीत हो रही मृगतृष्णा रूपी नदी के नष्ट होने पर धूप नष्ट नहीं होती वैसे ही देह के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता व्यर्थ भ्रांति रूप पदार्थों की इच्छा ही आपके हृदय में क्यों उदित होती है आत्मा अद्वितीय है ऐसी अवस्था में वह दूसरी किस किस वस्तु की अभिलाषा करेगा हे श्री रामचंद्र जी इस जगत में सर्वशक्ति परमात्मा में ही ये सब शक्तियाँ स्थित हैं। ऐसी कोई सुनने योग्य छूने योग्य देखने योग्य श्वास लेने योग्य सूंघने योग्य दूसरी वस्तु नहीं है जो आत्मा से भिन्न हो जैसे आकाश में शून्यता है यानी शून्यता आकाश से पृथक नहीं है वैसे ही सर्वशक्तिमान व्यापक व्यक्त आत्मा में ये सब शक्तियाँ हैं, यानी उससे पृथक नहीं है श्री रामचंद्र जी यह पूर्वोक्त त्रिलोकी रूपी ललना चित्त से ही उदित हुई है इसने सात्विक राजस और तामस तीन प्रकार के जन्मो में संसार में भ्रम उत्पन्न कर रखा है वासना क्षय नाम का प्रशमन की सिद्ध होने पर कर्मों की निवास भूत यह माया नष्ट हो जाती है संसार रूपी विशाल चाक के बीच में स्थित कील पर आरूढ़ तिरछे कांटे में लगी हुई ऊपर और नीचे के चाक को वहन करने वाली रज्जू रूपी यह वासना है हे श्री रामचंद्र जी आप प्रयत्न पूर्वक इस वासना का नाश कीजिए इस संसार रूपी चक्की में पृथ्वी नीचे का चाक है मेरु पर्वत उसकी कील है और ज्योतिर्मंडल ऊपर का चाक है और यह जगत वासना से बंधा हुआ है जब तक इस माया का ज्ञान नहीं होता तब तक यह, यह बड़े बड़े मोहो को देती है जब इसका ज्ञान हो जाता है तो इसका नाम भी अत्यंत इसका नाम भी अनंत यानी ब्रह्म हो जाता है यह सुखदायिनी और ब्रह्मदाय हो जाती है यहाँ पर संसार का भोग करके अपनी लीला लीलाभूत ब्रह्म विद्या से ब्रह्म का स्मरण कर ब्रह्म से आई हुई यह फिर ब्रह्म में ही लीन हो जाती है हे जी, जैसे तेज से प्रकाश उत्पन्न होता है वैसे ही कल्याणमय रूप रहित अप्रमेय निर्दोष ब्रह्म से सब भूत उत्पन्न हुए है जैसे पत्ते में विविध रेखाए होती है जैसे जल में अनेक लहरें उठती है जैसे सुवर्ण में कटक आदि का विरभाव होता है और जैसे अग्नि में उष्णता आदि धर्म होते हैं, वैसे ही वासना में यह सारा त्रिलोक स्थित है उसी के उत्पन्न हुआ उसी से उत्पन्न हुआ है और तद्रूप ही है वही सब भूतों का आत्मा ब्रह्म कहा जाता है उसका ध्यान होने पर सारे जगत का ज्ञान हो जाता है तीनों लोगों में वही ज्ञाता है क्योंकि नान्योस्त, स्तिद्रष्टा उससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है ऐसी श्रुति है शास्त्रोपदेश के लिए विद्वान लोगों ने उसी सर्वव्यापक तत्व के चित ब्रह्म और आत्मा इत्यादि नामों की कल्पना की है प्रिय और अप्रिय विषयों का इंद्रियों के साथ कहीं संयोग होने पर भी उनमें मिथ्यात्व बुद्धि होने के कारण हर्ष और शोक से रहित यह शुद्ध जीवन मुक्तानुभूति ही वह प्रसिद्ध विनाशी चिदात्मा है मूड जिसका अनुभव करते हैं ऐसा संसार स्वभाव वाला आत्मा नहीं है आकाश के समान अत्यंत स्वच्छ उस चिदात्मा में यह जगत भिन्न के तुल्य प्रतिबिंबित होता है शुद्ध साक्षी के द्वारा उसका प्रिय और अप्रिय विभाग से विभाग विवेक नहीं हो सकता इसीलिए प्रिय और अप्रिय के विभाग के विवेक के वास्ते उन दोनों से भिन्न रूप से मध्य में अंतकण प्रतिबिंबित होता है वही प्रिय और अप्रिय के विकल्पों द्वारा मोह आदि जो भाव है उन्हें प्राप्त होता है आत्मा लोभ मोह आदि भावों को प्राप्त नहीं होता है वे यानी जगत जगत बुद्धि और जगत बुद्धि प्रयुक्त लोभ मोह आदि भेद के बिना ही उस में प्रतिबिंबित है इसीलिए वे परमात्मा रूप ही है जैसे दर्पण से पृथक दर्पण के अंदर दिखाई दे रहे जैसे दर्पण से अपृथक दर्पण के अंदर दिखाई दे रहे पर्वत वन नदी आदि हैं, वैसे ही परमात्मा में ये भी प्रतिबिंबित है हे श्री रामचंद्र जी आप तो देह रहित निर्विकल्प चिताकाश है इसीलिए आपको लज्जा भय विषाद आदि से मोह कैसे उत्पन्न हुआ जैसे दुर्बुद्धि मूर्ख पुरुष विकल्पों से अभिभूत होता है वैसे ही देह रहित आप देह से उत्पन्न होने वाले असत स्वरूप इन लज्जा आदि से कैसे अभिभूत होते हैं देह के नष्ट होने पर अखंड चैतन्य रूप अज्ञानी का भी विनाश हो नहीं होता आप तो ज्ञानी हैं, आपका कहना ही क्या है जो चित्त गमनागमन की स्वतंत्रता होने से सर्वत्र जाता है आलंबन रहित सूर्य के मार्ग में भी जिसके संचार का निरोध नहीं होता वह चित्त ही पुरुष संसारी आत्मा है पुरु शरीर शरीर पुरुष नहीं है। हे रामचंद्र जी, शरीर चाहे रहे या न रहे तीनों लोकों में पुरुष ही, तीनों लोकों में पुरुष ही चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी स्थित रहता है शरीर के नष्ट होने पर उसका नाश नहीं होता हे श्री राम चंद्र जी जो आप इन विविध दुखों को देखते हैं वे सब देह के ही हैं, इंद्रियों द्वारा गृहित न होने वाले चिदात्मा के नहीं हैं। मन के अगोचर होने के कारण जो यह चिदात्मा शून्य की तरह स्थित है वह सुख और दुखों से व्याप्त कैसे हो सकता है जैसे भ्रमर कमल में उड़कर आकाश में जाता है वैसे ही यह जीव नष्ट हुए देह के अभिमान का त्याग कर पहले अपने आधारभूत परमात्मा में ही जाता है वह चिरकाल से अभ्यस्त वे भे भेद वासना को प्राप्त हुआ है यानी भेद वासना का मूल छेद करने वाले ज्ञान का उदय न होने से उसकी मुक्ति नहीं होती वह प्रसिद्ध आत्म तत्व यानी जीव यदि असत हो तो इस आपके देह पिंजर के नष्ट होने पर आपका क्या नष्ट हुआ और आप किस लिए शोक करते हैं वस्तुतः प्रतिबिंब बिंब ही है क्योंकि उपाधि में प्रवेश रूप भेद की कल्पना से बिंब की ही प्रतिबिंब रूप से प्रती होती है अन्यथा जड़ उपाधि का कार्य होने पर चिदाभास भी जड़ हो जाएगा अतः संसार का भान नहीं होगा इसलिए आप जीवों को उसकी उपाधियों के परित्याग द्वारा सत्य ब्रह्म ही समझिए भ्रांति से प्राप्त हुए नश्वर देह आदि भाव का अनुभव न कीजिए पूर्ण ब्रह्म भाव से तृप्त होने के कारण इच्छा रहित और निर्दोष आत्मा में कोई इच्छा नहीं है सबके साक्षी सर्वत्र शम निर्मल निर्विकल्प चिदात्मा में ये सब जगत बिना किसी प्रकार की इच्छा के ऐसे प्रतिबिंबित होते हैं जैसे कि दर्पण में पर्वत वन नगर आदि जैसे सुंदर मणि में किरण स्वयं दिखाई देती है वैसे ही सबके साक्षी भूत सर्वत्र शम, निर्मल, निर्विकल्प चिदात्मा में जगत स्वयं दिखाई देता देते हैं। जैसे दर्पण और बिंब का संबंध इच्छा न होने पर भी होता है वैसे ही आत्मा और जगत का भेदा भेद रूप संबंध इच्छा के बिना ही होता है यानी भान मात्र से भेद संबंध और यथार्थ रूप से अभेद है जैसे सूर्य के केवल उदय होने से जगत के कार्य होते हैं, वैसे ही केवल चित्त की सत्ता से ही इस जगत की उत्पत्ति होती है हे श्री रामचंद्र जी इस प्रकार के हमारे उपदेश से इस जगत की स्थिति का मूर्तिकार निवृत्त हो गया आप लोगों के भी चित्त के आका, चित्त में आकाश के समान यह शून्य हो गई जैसे दीपक की केवल सत्ता से प्रकाश स्वभावतः होता है वैसे ही चित्तत्व की केवल सत्ता से स्वभावतः जगत की स्थिति होती है पहले परमात्म तत्व से मन उदित हुआ उसने जैसे शून्यकाश असत नीलता का जिसका कि सब लोगों के अनुभव से अधोमुख किया हुआ मनोहर इंद्र नील मनी कड़ा है की तरह यह नील आकाश दिख रहा है इस तरह उपमा और उत्प्रेक्षा द्वारा सुंदर वाघ व्यवहार होता है विस्तार करता है वैसे ही अपने विविध विकल्पों से इस जगत का विस्तार किया संकल्पों का क्षय होने से चित्त के नष्ट होने पर संसार मोह रूपी पाला नष्ट हो जाता है जैसे शरद ऋतु आने पर आकाश स्वच्छ होता है वैसे ही चित्त के गलित होने पर अंतकण अद्वितीय जन्मरहित अनंत प्रत्यगात्मस्वभाव हो जाता है सब प्राणियों के कर्मों की समष्टि रूप और समष्टि कर्म शक्ति प्रधान मन पहले उत्पन्न होता है उसके बाद मन में चित्त का प्रतिबिंब पड़ने से ब्रह्मा मनु आदि रूप सृष्टि कर्ताओं के शरीरों को स्वीकार करके वह संकल्प वश विविध प्रकार के इस जगत की व्यर्थ ही सृष्टि करता है जैसे कि अज्ञानी बालक व्यर्थ वेताल के शरीर की कल्पना करता है अज्ञान कार्यभूत मन स्वयं ही अपने अधिष्ठान भूत चैतन्य में वृद्धि को प्राप्त होने से जगत रूप से जा सामने विद्यमान सा साक्षी द्वारा दिखाई देता है जैसे पूर्ण महासागर में उसकी सत्ता से ही आ, सिद्ध हुई अपरिचिन्न अपरिच्छिन्न जल पंक्तिया सामने दिखाई देती है उत्पन्न होती है और लीन हो जाती है वैसे ही मन साक्षी भूत चेतन में स्वयं पुनः पुनः उत्पन्न होता है और लीन हो जाता है एक सौ सर्ग समाप्त योग भाषा अनुवाद में उत्पत्ति प्रकरण समाप्त जय सियाराम